तो आप लोगों ने यहाँ आकर हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है और ये आंदोलन देश व्यापी रूप ग्रहण करे इसके लिए जनवादी लेखक संघ ने अपनी सभी इकाइयों को मेल करके अनुरोध किया है ई मेल करके कि जगह जगह वो इसी तरह के आयोजन वो करें जिस आयोजन में तमाम वामपंथी लोकतांत्रिक रुझान वाले सभी संगठन शामिल हो केवल जनवादी नि का अभियान ना हो बल्कि सभी लोकतांत्रिक और वामपंथी संगठनों का ताजा अभियान हो और इस अनुरोध के जवाब में इलाहाबाद में 6 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है भोपाल में सात तारीख को प्रोग्राम हो रहा है पटना में शायद आठ तारीख को प्रोग्राम हो रहा है और कई जगह से सूचना अभी आई नहीं है और मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी साथी अपने अपने स्तर पर अपने दोस्तों को फोन करें मेल करें चिट्ठी भेजे किसी प्रकार के का अभियान वो अपने इलाके में अपने अंचल में अपने शहर में करें ताकि ये देशव्यापी आंदोलन का रूप दे सके साथियों आपको मालूम होगा कि कुलवर्गीवर्गी का एक नाटक है कुत्ते की कल्याण नाटक का अर्थ है कल्याण का पतंग, कल्याण का खात्मा नाटक का अर्थ है वो बसवना बारहवीं शताब्दी के समाज सुधारक थे बसवंड और अक्का महादेवी जो पोए भी थे और समाज के भी थे, उन जीवन और दर्शन पर ये नाटक लिखा गया उस नाटक में एक जगह नाग लंबी जो उनकी बहन है बसवंडा जी उससे कहते हैं तुम्हे मालूम है केवल केवल दुष्ट दुष्ट लोग लोग ही ही नेता होते हैं, धर्म का पाखंड रखते हैं, है तुम्हे मालूम है तुम्हें समाज को गड्ढे में धकेल रहे हैं, और उस नाटक में जगह जगह बसवंड ये कहते हैं कि जो जड़ है वो बिट जाएगा जो गतिहीन है वो बिट जाएगा और जो गतिमा है वो जीवित रहेगा वो आज कल दोबारा अपने व्यापक रूप में प्रकट होगा और ये जो टेक है का ये जीवित रहने की बात जो बार बार करते हैं कुलवर्गी नाटक में वो नाटक में कई बार ये वक्त आपको होगा कि भी के उस आंदोलन पर उन्होंने चार खंडो में मार्ग वन मार्ग टू मार्ग थ्री मार्ग फोर नाम से में कंडे लिखी उनकी अब तक प्रकाशित एक किताबें उन सभी किताबों में कर्नाटक का इतिहास और वचन साहित्य की जो परंपरा बसवन्ना और महादेवी ने शुरू की थी उसकी व्याख्या उनकी कविताओं की उनकी रचनाओं की और उनके जीवन कर्म की व्याख्या की गई है और लिंगायत समाज जो कि भाजपा का जन आधार है उस निक समाज के अंदर गुरबर के विरोध में एक भयानक दुष्चक और संज्ञान किया गया और आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्रवादियों ने अपना हिंसक दस्ता बना रखा है जगह जगह हत्याएं करते हैं जगह जगह हमले करते हैं जगह जगह अगत की आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों की मिटिंगों पर हम हमले करते हैं ये हिंसक जो तो दसता है हिंदू राष्ट्रवादियों का उस हिंसक दस्ते का ये काम है और ये हिंसक दस्ता केवल आज पर राज में ही सक्रिय नहीं होता कर्नाटक में तो कांग्रेस का राज है और कांग्रेस के राज के बावजूद हत्या हुई कुलवर्गी उस कुलवर्ती की जिसको दो 2006 में साहित्य पुरस्कार किया गया उनकी रचनाओं के आपको पता है बीजू पट्टायक की सरकार में ग्राम ग्रीन की हत्या जिन ने की वो उसी हिंसक और अभी महाराष्ट्र सरकार ने कल जो फरवान जारी किया है किसी संसद सर्थ, सदस्य सर्थ किसी विधायक या सरकार के खिलाफ अगर कोई आलोचना करता है तो दे उसे देशद्रोह माना जाता ऐसी व्यक्ति की आजादी पर कितना बड़ा खतरा है इसको सब समझते हुए हम लोग इस आंदोलन को व्यापक रूप दे और जगह जगह यह आंदोलन हो लोग इकट्ठे हों और प्रोटेस्ट करें बोलें अपनी आवाज से अपनी बुलंद आवाज से इन खतरों का मुकाबला करें धन्यवाद